अथ निष्काम रत्न कर्म कहे हैं वेद में सुनतिन का वेस्ता एक निषेध दूजा विधि सो कहिए चार प्रकार काम्य प्राश्चित नित्य निमित्त करो काम का त्याग नित्य निमित्त तक कीजिए पल का जी के राग अर्थ यह है कि वेद में जो कर्म का कथन किया है उसका विस्तार यह है एक तो निषिद्ध कर्म कहलाता है जिसको कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह वेद विरुद्ध है यदि कोई ऐसा पूछे कि निषिद्ध कर्म कौन से है तो सुन पर स्त्री गमन करना जुआ खेलना मदिरा मांस खाना वैश्या का संग करना झूठ बोलना कमती तोलना इत्यादि सब निषिद्ध ही है इससे ये कर्म कदापि नहीं करने चाहिए दूसरे विधि कर्म है सो चार प्रकार के हैं पहला काम्य दूसरा प्रायश्चित तीसरा नित्य और चौथा नैमित्तिक जिज्ञासु पुरुष काम्य कर्म और निषिद्ध का त्याग करके नित्य और नैमित्तिक कर्म को फल की इच्छा से रहित होकर करे तब उसे ऐसे कर्म से नित्य सुख की प्राप्ति होती है और जो फल की इच्छा रखकर करता है उसे अनित्य ही फल मिलता है इसी पर तेरे को एक राज मंदिर मजदूर न्याय सुनाते हैं सो अपने मन को सावधान करके सुन किसी राजा का एक मकान बनता था उसमें बहुत से मजदूर लगे हुए थे उन मजदूरों में एक ऐसा मजदूर था जो काम तो कर दे और मजदूरी चुकाते समय नहीं ले फिर जब गिनती होवे तब एक मनुष्य ज्यादा निकले और जब मजदूरी चुकावे तब कमती होवे इस प्रकार वह एक मजदूर की मजदूरी बच जाती थी जो मजदूरी चुकाने वाला कामदार था सो कहने लगा अरे मजदूरों यह एक मनुष्य की मजदूरी बच जाती है और गिनती पूरी होती है वह कौन मजदूर है जो मजदूरी नहीं लेता है तब फिर जिन मजदूरों के पास में वह रहता था वे कहने लगे कि हुजूर, वो यह है तब कामदार बोला अरे तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते तब वह कहने लगा कि काम तो हमारा ही है मजदूरी किससे लेने क्योंकि राजा तो सारी प्रजा का पिता है और प्रजा पुत्र के समान होती है फिर पुत्र पिता से क्या मजदूरी लेवे ऐसी बातें उस मजदूर की सुनके कामदार ने वह हकीकत राजा की कचहरी में जाकर कही आखिर जब ये सब राजा के कान तक पहुंची तो राजा ने कहा उस मजदूर को हमारे पास लाओ इस पर से कामदार मजदूर को राजा के पास ले गया तब राजा ने पूछा अरे तुम मजदूरी क्यों नहीं लेते उसने जैसा कामदार से कहा था वैसा ही राजा को भी उत्तर दिया उसकी बात सुनके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि तुम हमारे पास रहा करो उसने कहा हुजूर बहुत अच्छा फिर राजा के पास रहने लगा उसका सच्चा व्यवहार और निष्कामता देख के कुछ काल पाकर ज़्यादा क्या कहे उसको ही राजा बना दिया और राजा खुद ठाकुर जी के भजन करने के वास्ते वन को चला गया यह दृष्टांत है दार्टान्त यह है कि राजा की नाई तो ईश्वर है और मजदूर की नाई यह जीव है जिसके अनेक प्रकार के शुभ कर्म का फल ही मजदूरी है ऐसे फल की कामना का त्याग ही निष्कामता है जैसे राजा ने उस मजदूर को अपने पास ही रख लिया था, ही ही ईश्वर निष्काम कर्म करने वाले भक्त के वश होकर वह आप ही उसके पास रहता है और जिस प्रकार राजा ने सब राज दे दिया था तैसे ही वह निष्कामी भक्त अपने आप को ईश्वर के अर्पण कर देता है इस प्रकार निष्काम कर्म का महान नित्य सुख रूपी फल है जो सर्व पापों का नाश करने वाला है यह बात सुन शिष्य प्रश्न करता है हे भगवान आप कहते हैं कि निष्काम कर्म सर्व पापों को नाश करता है सो यह कहना आपका बनता नहीं क्योंकि जो ज्ञानवान है वे दुख भोगते हुए देखने में आते हैं और ज्ञान से पूर्व उन्होंने निष्काम कर्म किए तो फिर उनको दुख नहीं होना चाहिए ऐसी शंका होने पर गुरु कहते हैं कि निष्काम कर्म करने से पापों की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती है जैसे बीज से दो अंकुर निकलते हैं एक तो नीचे को जाता है और दूसरा ऊपर को आता है नीचे के अंकुर में पुरुषार्थ नहीं चलता है ऊपर के ही में पुरुषार्थ चलता है तैसे ही कर्मरूपी बीज से भी दो अंकुर निकलते हैं एक तो वासना और दूसरा अदृष्ट अदृष्ट से सुख दुख का जो भोग होता है सो दूर नहीं हो सकता परंतु वासना रूपी अंकुर ऊपर के अंकुर की नाई फिर जाता है और नाश तो उसका भी नहीं होता है परंतु विरोधी शुभ वासना से से अशुभ वासना जो जन्मांतर के के मलिन कर्म से होती है, है, पलट शुभ हो जाती है। ऐसा अवसर प्राप्त होने पर विवेक वैराग्य उत्पन्न होके श्रवण में प्रवृत्ति हो जाती है श्रवण से ज्ञान होकर सर्व संचित तथा आगामी कर्मों का नाश हो जाता है और प्रारब्ध कर्म का भोगने से नाश होता है इस रीति से सर्व कर्मों का नाश निष्काम कर्मों से कहा है सो वासना के पलट जाने द्वारा ही संभव है साक्षात निष्काम कर्म से सर्व कर्मों का नाश नहीं होता है इसी से ज्ञानवान को भी सुख दुख होते हैं इस बात को भली भांति समझकर शिष्य पूछता है भगवान आपने जो यह निष्काम कर्म रत्न कहा है सो इसमें रत्नपना क्या है और निष्कामता क्या है और इसका कारण तथा स्वरूप क्या है और फल तथा अवधि क्या है यह सब आप हमारे को समझा के कहिए गुरु कहते हैं हे शिष्य श्रुति स्मृति आदि में अनेक प्रकार के कर्मों का कथन किया है सो सब कर्मों का सार खींच के महात्मा पुरुषों ने निष्काम कर्म के रूप में जिज्ञासु पुरुषों के वास्ते रखा है यही उसमें रत्नपना है और इस लोक तथा परलोक के पदार्थों की कामना इसमें नहीं है यही इसमें निष्काम पना है शास्त्रों में सकाम कर्म के फल को अनित्य कहा है और निष्काम कर्म के फल को नित्य कहा है जैसे गीता में भगवान कहते हैं नेहाभिक्रम नाशोस् प्रत्यवा न विद्यते स्वल्पम्य धर्म से महतो भया इस प्रकार ऐसे शास्त्र का बारंबार श्रवण करना ही निष्काम कर्म का कारण है और किसी भी लौकिक वैदिक आदि पदार्थों की कामना नहीं किंतु केवल अपने कल्याण की कामना ही उसका स्वरूप है और अशुभ वासना की निवृत् होना उसका फल है अशुभ वासना निवृत्त नहीं हो तब तक निष्काम कर्म करें और जब अशुभ वासना अपने अंतकरण में नहीं रहे तब नहीं करें, यही उसकी अवधि है फिर मल दोष निवृत्त हो जाता है इसी मल दोष को अशुभ वासना कहते हैं सो निष्काम कर्म से दूर होती है भगवान ने भी सब कर्मों से निष्काम कर्म ही को श्रेष्ठ कहा है और उसके करने वाला जो पुरुष है उसको सर्व तपस्वी ज्ञानी कर्मी से भी श्रेष्ठ कहा है चंद्रायन कृष्ण आदिक उपासना करने वालों को तपस्वी और शास्त्र के पद पदार्थों के जानने वालों को ज्ञानी और सकाम कर्म करने वालों को कर्मी कहते हैं इनसे अपरोक्ष आत्मज्ञानी ऊंचा है इस प्रकार निष्काम कर्म करने वाले को भगवान ने सबसे ऊंचा कहा है श्री निष्काम कर्म रत्न समाप्तम